देवी भागवत प्रथम स्कंध सुखदेव जी ने कहा जिसका संसार में राग है वही रागी कहा जाता है उसे अनेकों प्रकार के सुख दुख भोगने पड़ते हैं स्त्री पुत्र धन प्रतिष्ठा और विजय पाकर वह सुखी होता है जब ये नहीं मिलते तब प्रतिक्षण व दुख का अनुभव करने लगता है सच्चे सुख के साधन को ही कर्तव्य माना गया है जो उसमें विघ्न उपस्थित करता है उसे शत्रु जानना चाहिए रागी पुरुष सदा सुख पहुंचाने वाला मित्र कहलाता है जो मोह में नहीं पड़ता वही चतुर है सर्वत्र मोहित हो जाने वाला मूर्ख कहलाता है एकांत में रहकर आत्मा का चिंतन करना और वेदांत का स्वाध्याय होना विरागी पुरुष के लिए सुख है जगत का चिंतन और अनुशीलन आदि जितने कार्य हैं वे सब विरागी जन के लिए दुख रूप हैं कल्याणकामी विज्ञ पुरुष के लिए काम क्रोध एवं प्रमाद आदि भांति भांति के शत्रु कहे गए हैं केवल संतोष ही उसका बंधु अर्थात मित्र है इसके सिवा त्रिलोकी में दूसरा कोई भी हितैषी नहीं है सूर्य जी कहते हैं सुखदेव जी के ऊपरयुक्त वचन सुनकर द्वारपाल के मन में निश्चित हो गया कि यह कोई ज्ञानी ब्राह्मण है अथा उसने राजा के भव्य भवन में पधारने के लिए मुनि से प्रार्थना की सुखदेव जी मिथिला का दृश्य देखते हुए आगे बढ़े वह नगरी तीन प्रकार के मनुष्यों से खचाखच भरी थी रत्न राशियों से भरी पूरी अनेकों दुकानें थीं खरीदने और बेचने वाले बहुतेरे थे जहाँ कहीं भी विपुल संपत्ति दिखती थी तीन प्रकार के प्राणियों पर दृष्टिपात करते हुए सुखदेव जी चलते रहे तदनंतर राजभवन के प्रवेश मार्ग पर पहुँचे देव इतने तेजस्वी थे मानो दूसरे सूर्य ही हों वहाँ भी द्वारपाल उन्हें रोक दिया तब काठ की भांति मुनि वहीं खड़े हो गए उन महातपस्वी मुनि ने वही एक निर्जन स्थान में शाखाहीन वृक्ष की भांति स्थिर होकर समाधि लगा ली उनकी दृष्टि में धूप और छाया में कोई अंतर नहीं था कुछ समय बाद हाथ जोड़े हुए राजमंत्री आए और सुखदेव जी को राजभवन की दूसरी ड्योढ़ी बिलास भवन में ले गए वहां अत्यंत अद्भुत एवं मनमोहक दिव्य वृक्ष फूलों से सुशोभित हो रहे थे राजमंत्री ने वृक्षों के साथ ही उन वन को भी उन्हें दिखाने की व्यवस्था की तत्पश्चात सुखदेव जी का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया राजा की सेवा में तत्पर रहने वाली गाने एवं बजाने में परम प्रवीण सुंदर सी स्त्रियाँ सुंदरियाँ वहाँ उन्होंने कामशास्त्र का अध्ययन सम्यक प्रकार से किया था उन स्त्रियों को सुखदेव जी की सेवा करने के लिए आज्ञा देकर स्वयं राजमंत्री उस भवन से चले गए उस समय केवल मुनि ही वहां अकेले रहे उन स्त्रियों ने सर्वोत्कृष्ट श्रद्धा से विधिपूर्वक सुखदेव जी का स्वागत सत्कार किया देश और काल के अनुरूप अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री उपस्थित करके उनको प्रसन्न करने की चेष्टा की इसके बाद राजभवन के भीतर रहने वाली स्त्रियां मिली और वे मुनि को अंतपुर का मनोहर वन दिखलाने लगीं उन स्त्रियों का मन मोहित हो गया था सुखदेव जी बड़े सुंदर थे और उनकी बोली अत्यंत मधुर थी फिर भी मुनि को जितेंद्री मानकर वे उनकी मर्यादित सेवा करती रहीं पवित्र आत्मा सुखदेव जी उन स्त्रियों को माता के समान मानते थे जो आत्मचिंतन में सुख मानता है तथा जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है उसे किसी भी स्थिति में न हर्ष होता है और न ताप ही अतय स्त्रियों की चेष्टाएं देखते हुए भी सुखदेव जी शांत चित्त से ही विराजे रहे स्त्रियों ने उनके शयन के लिए सुंदर सैया तैयार कर दी उस पर बहुमूल्य बिछोने बिछा दिए गए और सजाने वाली अनेकों वस्तियाँ उपस्थित थीं सुखदेव जी पैर धोए और सावधान हो हाथ में कुशा लेकर वे सायंकाल की संध्या करने बैठ गए संध्या के पश्चात वे ध्यानस्थ हो गए उनकी एक पहर रात तो संध्या और ध्यान में व्यतीत हो गई इसके बाद दो पहर तक सोकर सो वे उड़ गए रात का अंतिम चौथा पहर फिर ध्यान में बीता तत्पश्चात उन्होंने स्नान किया प्रातः काल के संध्या बंदन आदि कार्य करके वे निश्चिंत हो गए